हिंदी अनुवाद प्रथम छांदो के उपनिषद शंकर उपासना से का श्लोक पहला ओम यह अक्षर उद्गीत है इस प्रकार उसकी उपासना करें ओम ऐसा उच्चारण करके यज्ञ में उद्घाता उदान करता है इस उद्गीत उपासना की ही व्याख्या की जाती है अक्षर का ही की ही उपासना से व्यवहित हो जाने के कारण अन्यत्र, अन्यत्र प्रसंग न हो जाए उस पूर्व प्रस्तावित अक्षर के ही अमृत और अभय गुण विशिष्ट स्वरूप की उपासना का विधान करना है इसी के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। हैदि मंत्र की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है लोक दूसरा एक बार मृत्यु से भय मानते हुए देवताओं ने त्रैविद्या में प्रवेश किया उन्होंने अपने छंदों से अच्छादित कर लिया देवताओं ने जो उसके द्वारा अपने को अच्छादित किया वही छंदों का छंदपना है अर्थात देवताओं को जो आच्छित करने के कारण ही मंत्रों का नाम हुआ है। प्रसिद्ध द्वारा प्रतिपादित कर्म में प्रवेश किया अर्थात वैदिक कर्म को ही मृत्यु से बचने का साधन समझ कर उन्होंने उसी का आरंभ कर दिया तथा तो कर्म में जिसका विनियोग नहीं है चंदो मंत्रों से जप एवं होमादी करते हुए उन्होंने अपने को को में अच्छा कर कर दिया दिया क्योंकि उन्होंने अपने को इन मंत्रों से अच्छा कर दिया था इसके लिए करने के कारण ही छंदों में यानी मंत्रों का छंदपन प्रसिद्ध ही है तो तीसरा जिस प्रकार मछेरा में मछलियों को देख लेता है उसी प्रकार रख और युष संबंधी कर्मों में लगे हुए उन देवताओं को मृत्यु ने देख लिया इस बात को जान लेने पर उन देवताओं ने रख और युष संबंधी कर्मों से निवृत्त होकर स्वर ओम इस अक्षर में ही प्रवेश किया जिस प्रकार लोक में बंसी लगाने और जल उलीचने आदि उपायों से मछलियों को पकड़ा जा सकता है यह जानने वाला मछरा उन्हें कम गहरे में देख लेता है उसी प्रकार मृत्यु ने कर्म परायण देवताओं को वहां चिपे हुए देख लिया लिया अर्थात मृत्यु ने यह समझ लिया कि देवताओं को कर्म उपाय के द्वारा अपने अधीन किया जा सकता है उसने देवताओं को कहाँ देखा यह बतलाया जाता है और यजु अर्थात रक यजु और, अर्थ अर्थ और साम संबंधी कर्म में वैदिक कर्मानुष्ठान के कारण शुद्ध चित्त हुए उन देवताओं ने मृत्यु क्या करना चाहता है यह जान लिया यह जानकर वे रिक साम और यजु अर्थात रिक यजु और साम संबंधित कर्म से निवृत्त होकर ऊपर की ओर उठे उस कर्म के उस कर्म से मृत्यु के भय की निवृत्ति के प्रति निराश होने के कारण वे उसे छोड़कर अमृत और अभय गुण अक्षर यानी स्वर में स्वर अक्षर में ही प्रविष्ट हो अर्थात ओंकार उपासना में तत्पर हो गए यहां एव शब्द अवधारण के लिए होकर पूर्व स्थानों के स्थान स्वर के समुच्चय का प्रतिषेध करने के लिए है तात्पर्य है कि वे उसकी उपासना में तत्पर हो गए ओंकार का उपयोग और महत्व किंतु वह अक्षर स्वर शब्द का वाच्य किस प्रकार है यह बतलाया जाता है श्लोक चौथा जिस समय उपासक अध्ययन द्वारा रूप को प्राप्त करता है उस समय वह ओम ऐसा कहकर ही बड़े आदत से उच्चारण करता है इसी प्रकार वह साम और यजु को भी प्राप्त करता है यह जो अक्षर है वह अन्य स्वरों के समान स्वर है यह अमृत और अभय रूप है इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अभय हो गए थे जिस समय उपासक अर्क को प्राप्त करता है उस समय वह ओम ऐसा कर, कर ही बड़े आदर से उच्चारण करता है इसी प्रकार वह साम और यजु भी प्राप्त करता है यही स्वर है वह स्वर कौन है यह जो अक्षर है वह अमृत और अभय रूप है उसमें प्रविष्ट होकर उसी के गुण के समान देवगण भी अमृत और अभय हो गए थे ओंकार उपासना का फल श्लोक इस प्रकार, इस प्रकार जानने वाला होकर इस अक्षर की स्तुति उपासना करता है इस अमृत और अभय रूप अक्षर में ही प्रवेश कर जाता है तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गए थे उसी प्रकार अमर हो जाता है उन देवताओं के समान ही जो दूसरा उपासक भी इस अक्षर को इसी प्रकार अमृत और अभय गुण से जानता हुआ अमृत और अभय रूप अक्षर में ही प्रविष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट होने पर जिस प्रकार राजकुल में प्रवेश करने वालों में कोई राजा के अंतरंग रहते हैं और कोई बहिरंग रहते हैं इस प्रकार पर ब्रह्म के अंतरंग बहिरंगता का भेद नहीं रहता तो फिर क्या रहता है जिस अमृतत्व से देवगण अमर हो गए थे उसी अमृतत्व से अभी होकर यह भी उन्हीं के समान अमर हो जाते हैं इसके अमृतत्व में न तो न्यूनता रहती है और न अधिकता ही है चौथा खंड समाप्त खंड पांचवा ओंकार उद्गीत और आदित्य का अभेद पूर्वक्त प्राण और आदित्य दृष्टि से विशिष्ट उद्गी उपासना का ही अनुवाद पुरन, पुरन कर प्रणव और उद्गी की एकता करते हुए अब उन, उसी प्रसंग में प्राण और के रूप गुण से युक्त दृष्टि से उस अक्षर की उद्गीत अवयवभूत ओंकार की अनेक पुत्र रूप फल वाली उपासना का निरूपण करना है इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है श्लोक पहला निश्चय ही जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीत है यही प्रणव है क्योंकि यह आदित्य ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है निश्चय ही जो उद्गीत है वही ऋग्वेदियों का प्रणव है तथा उनका जो प्रणव है वही छादोग्य उपनिषद में उद्गीत शब्द से कहा गया है यह आदित्य ही उद्गीत है यही प्रणव है अर्थात ऋग्वेदियों के यहाँ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 थवा स्वर्ण यानी चलने वाला सूर्य प्राणों की प्रवृत्ति के प्रति ओम इस प्रकार करता हुआ जाता है अतः यह सविता ही है रश्मि दृष्टि से आदित्य की व्यस्तोपासना का विधान और फल श्लोक दूसरा मैंने प्रमुखता से इसी का गान किया था इससे मेरे तू एक ही पुत्र है ऐसा कौशित ने अपने पुत्र से कहा अतः रश्मियों का आदित्य से भेद रूप से चिंतन कर इससे निश्चय ही तेरे बहुत से पुत्र होंगे यह अधिदैवत उपासना है। निश्चय इसी का मैंने प्रमुखता से गान किया था अर्थात मैंने आदित्य और उसकी रश्मियों का अभेद करके ध्यान किया था इसी कारण से मेरे तू एक ही पुत्र है ऐसा कौशित की कुितक के पुत्र कौशित की अपने पुत्र से कहा अतः सूर्य और रश्मियों का भेद पूर्वक चिंतन कर श्रुति में पद कर्तृप होने के कारण पर्यावरत पर्यावरत तो इस प्रथम पुरुष की क्रिया के स्थान में पर्यावर्त यह मध्यम पुरुष की क्रिया समझनी चाहिए इस प्रकार उपासना करने से तेरे बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे यह अधिद उपासना है मुख्य प्राण दृष्टि से उद्घित उपासना श्लोक तीसरा इसकी आगे अध्यात्म उपासना है यह जो मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गित की उपासना करें क्योंकि यह ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ गमन करता है भाष्यर्थ इसके आगे अध्यात्म उपासना कही जाती है यह जो मुख्य प्राण है उसी की दृष्टि से उदगित की उपासना करें इस प्रकार पूर्वगत समझना चाहिए तथा यह प्राण भी ओम इस प्रकार कहता हुआ अर्थात वागादि की प्रवृत्ति के लिए ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ सा गमन करता गरण काल में मरने वाले पुरुष के समीप रहने वाले लोग प्राण का ओम उच्चारण करना नहीं सुनते इसलिए अनुज्ञा करता हुआ सा कहा है इसी सादृश्य के कारण आदित्य में भी उच्चारण केवल अनुज्ञा मात्र समझना चाहिए प्राणभेद दृष्टि से मुख्य प्राण की व्यस्तोपासना का विधान और फल श्लोक चौथा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 इत्यादि वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। अतः तो और मुख्य प्राण मेरे बहुत से पुत्र होंगे ऐसे अभिप्राय से युक्त होकर उसकी उपासना कर एक पुत्र प्राप्ति रूप फल के दोष से प्राण और आदित्य के एकत्व रूप उदगीत दृष्टि की निंदा की जाने के कारण इस खंड में अनेक पुत्र रूप फल की प्राप्ति के लिए रश्मि और प्राण इनकी भेद दृष्टि का प्रतिपादन किया गया है प्रणव और उद्गीत का पांचवा निश्चय ही जो उद्गीत है वही प्रणव है तथा जो प्रणव है वही उद्गीत है इस प्रकार उपासना करके उदघाता उदघाता होता के कर्म में किए हुए उद्गान संबंधी दोष का अनुसंधान संशोधन करता है अनुसंधान करता है भाष्यर्थ अथ खलु या उद्गीत इत्यादि वाक्य से प्रणव और उद्गीत की एकता का प्रतिपादन किया गया है उसी का यह फल बतलाया जाता है स्थित होकर होता हुआ संचन कर्म करता है उस स्थान का नाम होत्रुशदन है उससे अर्थात सम्यक प्रकार से किये हुए होता के कर्म से क्योंकि केवल से किसी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती क्या होता है उद्गाता द्वारा जो दुरुद्गीत दोषयुक्त तो उद्गान किया होता है अर्थात अपने कर्म में कोई दोष किया होता है उसका वह उद्गाता समाहार अर्थात अनुसंधान सुधार कर देता है जिस प्रकार के चिकित्सा द्वारा धातुओं की विषमता को ठीक कर दिया जाता है पांचवा खंड खंड समाप्त। छठा अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीत उपासना अब समस्त फल की प्राप्ति के लिए क्योंकि उद्गीत संबंधी अन्य प्रकार की उपासनाओं का विधान करना चाहती है श्लोक पहला यह पृथ्वी ही रुक है और अग्नि साम है वह यह अग्नि अग्निस्यक साम इस रुक में अधिष्ठित है अथा रुक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है यह पृथ्वी ही सा है और अग्नि अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है भाष्यर्थ यह पृथ्वी ही रुक है अर्थात रुक में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए तथा अग्नि साम है साम में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए पृथ्वी और अग्नि रुक एवं साम किस प्रकार है सो बतलाया जाता है यह जो अग्नि का साम है इस पृथ्वी स्थित है जिस प्रकार की साम में अधिष्ठित रहता है, अतः इस समय में सामगान करने वाले द्विजो द्वारा रुक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है जिस प्रकार रुक और साम परस्पर अत्यंत भिन्न नहीं है उसी प्रकार यह पृथ्वी अग्नि भी परस्पर से अत्यंत भिन्न नहीं है, है यह यह किस प्रकार सो हैं, पृथ्वी ही साम-साम आधे प्रतिपद्य तथा उसके अन्य शब्द का वाच्य अग्नि अम है इस प्रकार साम इस एक शब्द के वाच्यत्व को प्राप्त हुए वे ही ये पृथ्वी और अग्नि दोनों साम कहे जाते हैं अतः रुक और साम के समान सर्वदा मिले जुले रहने के कारण ये पृथ्वी और अग्नि एक दूसरे से भिन्न नहीं है भाव यह है कि इसी से पृथ्वी और अग्नि को रुख एवं साम कहा गया है किन्हीं किन्हीं का मत है कि साम शब्द के अक्षरों में पृथ्वी और अग्नि दृष्टि का विधान करने के लिए ही यमेव सा अग्निरम अग्निरम ऐसा उपदेश दिया गया है श्लोक दूसरा अंतरिक्ष ही रुख है और वायु साम है वह यह साम इस रुक में अधिष्ठित है अतः रुक्मय अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है अंतरिक्ष ही सा है और वायु अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है श्लोक तीसरा देवही रुक है और आदित्य साम है वह यह आदित्य रूप साम इस देवरूप ऋक में अधिष्ठित है अतः ऋकमे अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है उही सा है और आदित्य अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम हैं, अंतरिक्ष ही रुख है और वायु साम है इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए श्लोक चौथा नक्षत्र ही रुख है और चंद्रमा साम है वह यह चंद्रमा रूप साम इस नक्षत्र रूप रुक में अधिष्ठित है अतः रुक में अधिष्ठित साम का ही गाना किया जाता है नक्षत्र ही सा और चंद्रमा अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है इसलिए नक्षत्रों के रुक होने पर वह साम है श्लोक पांचवा तथा यह जो आदित्य की शुक्ल ज्योति है वही रुख है और उसमें जो नीलवर्ण अत्यंत शाम दिखाई देती है वह साम है वह यह नीलवर्ण रूप साम इस शुक्ल ज्योति रूप रूप में अधिष्ठित है अतः रुक में अधिष्ठित साम ही दान किया जाता है तथा यह जो आदित्य की शुक्ल प्रभा शुक्ल दिप्ति है वही रुक है तथा आदित्य में जो नीलवर्ण अत्यंत शामता है वह साम है किन्तु वह तो एकमात्र समाहित दृष्टि वाले पुरुष को, को ही दिखाई देती है श्लोक छठा तथा यह जो आदित्य का शुक, शुक्ल प्रकाश है वही सा है और जो नील अत्यंत श्यामता है वही अम है ये ही दोनों मिलकर साम है तथा यह जो आदित्य मंडल के अंतर्गत सुवर्णमय सा पुरुष दिखाई देता है जो सुवर्ण के समान वाला, वाला और स्वर्ण सदृश केशो वाला है तथा जो नख पर्यत सारा का सारा सुवर्ण सा ही है भाष्यार्थ वे ही ये शुक्लत्व एवं कृष्णत्व रूप प्रकाश क्रमशः सा और अमा होने के कारण साम है तथा यह जो आदित्य के अंतर्गत आदित्य के मध्य में सुवर्णमय के सदृश होने के कारण सुवर्णमय साक्षात तो सुवर्ण का नहीं क्योंकि सूर्य देव का सुवर्ण के विकार रूप होना संभव नहीं है विकार रूप होने पर उनका रूप एवं सामरूप पंखों वाला तथा निष्पाप होना संभव न होगा क्योंकि सुवर्णमय और चेतन पदार्थों में तो पाप आदि की संभावना ही नहीं है जिसके कारण उनका प्रतिषेध किया जाए इसके सिवा नेत्रस्थ उपास्य पुरुष में सुवर्ण विकारत्व का ग्रहण भी नहीं किया जाता इसलिए यह हिरणमय शब्द लुप्तोपम ही है अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय है आगे के हिरणमय आदि शब्दों का अर्थ भी इसी के समान लगाना चाहिए ऐसा जो हिरणमय पुरुष शरीर रूप पूर्वे शयन करने के कारण अथवा अपने द्वारा सारे जगत को पूर्ण करता है इसलिए यह पुरुष कहलाता है जिसकी विषयों से हो गई है उन्हें समाहित चित्त और ब्रह्मचर्य आदि पुरुष को दिखाई देता है तेजस्वी तेजस्वी होने के पर भी उसके दाढ़ी मूछ आदि तो काले ही होंगे अतः श्रुति उसकी विशेषता बतलाती है जो सुनहदी और वाला है, और है, इसके दाढ़ी, केश भी ज्योतिर्मय श्लोक सातवा उसके दोनों नेत्र बंदर के बैठने के स्थान गुदा के सदृश अरुण वर्ण वाले पुंडरीक कमल के समान है उसका उत ऐसा नाम है क्योंकि वह संपूर्ण पापों से ऊपर गया हुआ है जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही संपूर्ण पापों से ऊपर उठ जाता है भाष्यार्थ इस प्रकार सब ओर से सुवर्ण वर्ण होने पर भी उसके नेत्रों में एक विशेषता है किस प्रकार उस देव के जैसा कि कपस्या जैसा कि कप्यास होता है उसके सदृश लाल कुंडरिक कमल के समान अत्यंत तेजस्वी नेत्र है कपि मर्कट बंदर के आस का नाम कप्यास है उपवेशन बैठने अर्थ के वाचक आस धातु से करण में घन प्रत्यय होने पर आस शब्द सिद्ध होता है अतः कप्यास का अर्थ वानर की पीठ का अंतिम भाग बुदा है जिससे कि वह बैठता है यहाँ पुंडरीक को कप्यास से उपमित किया गया है और नेत्रों को कुंडरिक की उपमा दी गई है इस प्रकार उपमेतोपमान होने के कारण यह यहमा नहीं है ऐसे गुण वाले उस आदित्यंतर्गत पुरुष का उत यह गौण नाम है इसकी किस प्रकार है वह यह देव संपूर्ण पापों से अर्थात पापों सहित उनके कार्यों से उदित अर्थात ऊपर गया हुआ है इसलिए वह उत नाम वाला है जैसा कि जो आत्मा पाप से हटा हुआ है इत्यादि रूप से श्रुति आगे कहेगी ऐसे गुण से युक्त उस नाम वाले पुरुष को, जो पूर्वोक्त प्रकार से जानता है वह भी इसी प्रकार संपूर्ण पापों से ऊपर उठ जाता है और वही ये निश्चयार्थक निपात है अर्थात तो ऊपर उठ, उठ ही जाता है आदित्यादि के समान उस उत सजेव का उद्गीव कहना इष्ट होने के कारण श्रुति कहती है श्लोक आठवा उस देव के रूप और साम ये दोनों पक्ष है इसी से वह देव रूप है और इसी से इसका गान करने वाला उद्गाता कहलाता है क्योंकि वह इस उत का ही गान करने वाले होता है वह यह उत नामक देव जो इस आदित्य लोक से ऊपर के लोक है और जो देवताओं की कामनाए है उनका शासन करता है यह अधिद उद्गी है उस देव के रुक और साम ये है अर्थात पूर्वोक्त पृथ्वी और अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष है क्योंकि वह देव सर्वरूप है वह परलोक और यह लोक संबंधी कामनाओं का शासन करने वाला है अतः उसका पृथ्वी और अग्नि आदि रूप रुख और साममय पंखों के युक्त होना उचित ही है तथा सब का कारण होने से भी उसका रुख साम रूप पक्ष वाला होना उचित है इस प्रकार क्योंकि वह उत्तर नाम वाला है तथा रुख और साम उसके पक्ष है इसलिए रुख साम रूप पक्ष वाला होने से उस प्राप्त उसमें प्राप्त उदगीत का अपरोक्ष उसमें प्राप्त उद्गीत का परोक्षत्व रूप से प्रतिपादन हो जाता है क्योंकि वह देव परोक्ष प्रिय है इसलिए वह उद्गीत है ऐसा कहा इसी हेतु से क्योंकि ये करने वाला गान करता है, इसलिए वह उद्गाता कहलाता है इस प्रकार इसलिए उदगाता का उदगाता ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचित ही है वही यह उत नामक देव इस आदित्य लोक से परे जाने के कारण जो परि ऊपर के लोग है उन लोगों का ईश्वर शासक है वह केवल शासन करता ही नहीं है जो शब्द से यह भी सिद्ध होता है कि वह उनका धारण भी करता है जैसा कि उसने इस पृथ्वी को और जो लोगों को धारण किया इत्यादि मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है यही नहीं वह देवताओं की कामनाओं का भी शासक है इस प्रकार यह उस देव का उदगी का अधिदैवत देवता, देवता विषय स्वरूप कहा गया छठा खंड समाप्त सातवा अध्यात्म उपासना है वाणी ही रुक है और साम प्राण है इस प्रकार इस वाक रूप रुक में प्राण रूप साम अधिष्ठित है अतः रुक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है वाक ही साम है और प्राण अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है आधिदेविक उपासना के पश्चात अब अध्यात्म उपासना का वर्णन किया जाता है नीचे ऊपर स्थान होने में तुल्य होने के कारण वाक ही रुक है और प्राण साम है वायु के सहित ही घृणेन्द्रिय प्राण कहा गया है वाक ही सा है और प्राण अम है इत्यादि कथन पूर्वगत समझना चाहिए लोक दूसरा चक्षु ही रुख है और आत्मा शाम है इस प्रकार इस चक्ष रुप में यह आत्मा रूप साम है इसलिए रुख में अधिष्ठित साम का ही दान किया जाता है चक्षु ही सा है और आत्मा अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है चक्षु ही रुख है और आत्मा साम है यहां आत्मा शब्द से छाया का ग्रहण है क्योंकि वह नेत्र में होने के कारण साम है श्लोक तीसरा श्लोक ही रुक है और मन साम है इस प्रकार श्रोतरूप रुक में यह मनरूप साम अधिष्ठित है अतः रुकमे अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है श्रोत्र ही सा है और मन अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है रुक है और मनसाम है। का होने के कारण मन सामरूपता है श्लोक चौथा। वही साम है इस प्रकार इस शुक्ल प्रकाश रूप रूप में यह नीलवर्ण अत्यंत श्यामता रूप साम अधिष्ठित है अतः रुख में अधिष्ठित शाम का ही गान किया जाता है तथा यह जो नेत्र का शुक्ल प्रकाश है वही सा है और जो नीलवर्ण है अधिष्ठान भूत नील वर्ण अतिशय श्यामत्व है वही साम है आदित्यंतर्गत और नेत्रांतर्गत पुरुष की एकता श्लोक पांचवा तथा यह जो नेत्रों के मध्यम में पुरुष दिखलाई देता है वही रुक है वही साम है वही उक्त है वही यजु है और वही ब्रह्म वेद है उस इस पुरुष का वही रूप है जो उस आदित्यार्गत पुरुष का रूप है जो इसके पक्ष है वही इसके पक्ष है जो उसका नाम है वही इसका नाम है तथा यहाँ जो नेत्रों के मध्य में पुरुष दिखलाई देता है इस वाक्य का तात्पर्य पूर्ववत्त समझना चाहिए वही वाकादि अध्यात्मा और पृथ्वी आदि अधिदेवत है जिसके पाद नियत अक्षरों से होते हैं, है, तो है, वह है, रुक और साम है और उक्त से भिन्न जो शस्त्र मंत्र विशेष है वे ही रुक है तथा स्वाहा स्वधा और वशट आदि संपूर्ण वाक्य ही है सर्वात्मक और सबका कारण होने के कारण वह यजु स्वयं पुरुष ही है ऐसा हम पहले ही कह चुके हैं यहाँ होने से वही ब्रह्म है वही रूप बतलाया जाता है वह रूप क्या है जो रूप उस आदित्य अंतर्गत पुरुष का था जिसका की हिरण्यमय आदि अधिदवत रूप से वर्णन किया गया था जो उस आदित्य पुरुष के पक्ष थे वे ही इस नेत्रांतर्गत पुरुष के भी पक्ष है जो उत्तर अथवा आदि उसके भी अतिदेश होने से तथा ईशितुत्व शासन के विषयों का भेद बतलाए जाने के कारण आदित्य और नेत्रांतर्गत पुरुष का भेद है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर मंत्र सात और आठ में अमुना अनेन व इन शब्दों से प्रतिपादिन प्रतिपादित एक के ही द्वारा दोनों की प्राप्ति संभव नहीं होगी यदि हो कहोगी वह उन दोनों को दो रूप से प्राप्त होता है जैसा कि वह एक रूप होता है वह तीन रूप होता है इत्यादि रूप से श्रुति कहेगी तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि निरवयव होने के कारण एक ही चेतन का दो रूप होना संभव नहीं है अतः अध्यात्म और अधिदेव इन दोनों की एकता ही है और तुमने जो रूपादि के अतिदेश को उनके भेद का कारण बतलाया वह तो वह उनका भेद करने किस लिए है वह तो आश्रय का भेद होने से कहीं उनके भेद की आशंका न हो जाए इसलिए है श्लोक छठा वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस अध्यात्म आत्मा से नीचे के लोग है उनका तथा मानवीय कामनाओं का शासन करता है अतः जो ये लोग वीणा में गान करते हैं वे उसी का गान करते हैं इसी से वे धनवान होते हैं शर्त वह है चाक्षुष पुरुष जो इस आध्यात्मिक आत्मा से नीचे के लोक है उनका तथा मनुष्य संबंधी कामनाओं का ईश्वर का शासन करता है अतः जो ये गायक लोग वीणा में गान करते हैं वे उसी का गान करते हैं इस प्रकार क्योंकि वे ईश्वर का ही गान करते हैं इसलिए वे धन लाभ अर्थात धनवान होते हैं इसी की अभिध दृष्टि से उपासना का फल श्लोक इस प्रकार चाक्षुष और आदित्य दोनों पुरुषों की एकता जानने वाला पुरुष समाधान करता है वह चाक्षुष और आदित्य दोनों का ही गान करता है तथा वह इसके ही द्वारा जो इस आदित्य लोग से ऊपर के लोक है और जो देवताओं के भोग है उन्हें प्राप्त करता है इस उपयुक्त देव को जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष समाधान करता है वह चाक्षुष और आदित्य दोनों ही पुरुषों को गाता है इस प्रकार जानने वाले उस उपासक को जो फल मिलता है वह बदलाया जाता है वह इस उपासक इस आदित्य के द्वारा ही जो इसके ऊपर के लोग है उन्हें प्राप्त होता है तात्पर्य है कि आदित्य अंतर्गत देवरूप होकर वह इन्हें और देवताओं के भोगों को प्राप्त करता है श्लोक नववा तथा इसी के द्वारा जो इस इससे नीचे के लोक है उन्हें और मनुष्य संबंधि कामनाओं को प्राप्त करता है अतः इस प्रकार जानने वाला उद्गाता ये जमाने से इस प्रकार कहे श्लोक श्लोकनवा मैं तेरे लिए किन इष्ट कामनाओं का आगान करूँ क्योंकि यह उद्गाता कामनाओं के आगान में समर्थ होता है जो की इस प्रकार जानने वाला होकर सामागान करता है करता उन्हें मनुष्य संबंधी अभी यह है कि चाक्षुष पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त करता है अतः इस प्रकार जानने वाला उदगाथा यजमान से कहे कि मैं तेरे लिए किन इष्ट कामनाओं का आगान करूँ क्योंकि यह उदगाथा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 खंडा आठवा उदगित शोध के अनेक प्रकार से उपासनीय होने के कारण जो इतिहास दिया जाता है वह से समझाने के लिए श्लोक पहला कहते हैं शालावान का पुत्र शिलक चिकितायन का पुत्र गाल्व्य और जीवलक का पुत्र प्रवाहन ये तीनों उदगत विद्या में कुशल थे उन्होंने परस्पर कहा हम लोग उदगित विद्या में निपुण है अतः यदि आप लोगों की अनुमति हो तो उद्गित के विषय में परस्पर वार्तालाप करें का तीन संख्या वाले ह। यह निपात इतिहास को सूचित करने के लिए निपुण थे तात्पर्य है कि किसी देश और काल में अथवा किसी निमित्त विशेष से एकत्रित हुए पुरुषों में ये तीन व्यक्ति उद्गित में निपुण थे सारे संसार के भीतर उदगित आदि के ज्ञान में इन तीनों की कुशलता हो ऐसी बात नहीं है क्योंकि श्रुति में उशस्ती, और कही कही है भी प्रसिद्ध है ही वे तीन कौन थे इस विषय में श्रुति कहती है जिसका नाम था वह शालावान का पुत्र शाला चिकितायन का पुत्र चैकितायन और दल्भ गोत्र में उत्पन्न होने के कारण दाल कहा गया है अथवा वह दाम होगा तथा नाम से प्रवाह और जीवलक का पुत्र होने से जैवली कहलाने वाले तीन पुरुष थे अतः यदि आप लोगों की सम्मति हो तो उदगित में उदगित विद्या के संबंध में कथा विचार कहे अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष के स्थान आप स्थापन पूर्वक परस्पर विवाद करे इस प्रकार जिन्हें विवक्षित अर्थ का ज्ञान है उन पुरुषों के पारस्परिक संवाद से विपरीत ग्रहण का नाश उपूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति और संशय की निवृत्ति होती है अतः उन उन विषयों के पुरुषों का साथ करना चाहिए यह भी इस इतिहास का प्रयोजन है यही बात शिलका के प्रसंग में भी देखी जाती है श्लोक दूसरा तब वे बहुत अच्छा ऐसा कहकर बैठ गए फिर जीवलक के पुत्र प्रवाहण ने कहा पहले आप दोनों को जबर प्रतिपादन करे की आप ब्राह्मणों की कही हुई वाणी को श्रवण करूंगा फिर वे बहुत अच्छा ऐसा कर बैठ गए उनमें तो ब्राह्मणों के प्रथम बोलने से राजा क्षत्रिय की सिद्ध होती है इसलिए उस जीवलख के पुत्र प्रवाहण ने शेष दोनों के प्रति कहा पहले आप भगवान पूजनीय लोक कहें, आप ब्राह्मणों के कहे हुए वचनों को मैं श्रवण करूंगा आप दोनों ब्राह्मणों के इस कथनुरूप लिंग से ज्ञात होता है कि वह क्षत्रिय है ऐसा विशेषण होने के कारण यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछू उसने कहा पूछो उपरियुक्त दोनों में से शालावान के पुत्र शिलक ने चिकितायन दालभ्य से कहा यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे पूछू इस प्रकार कह जाने पर दूसरे ने पूछो ऐसे कहा उसकी अनुमति पाकर शिलक ने कहा श्लोक चौथा साम गति आश्रय क्या है इस पर दूसरे ने स्वर ऐसे कहा स्वर की गति क्या है ऐसा प्रश्न होने पर दूसरे ने प्राण ऐसे कहा प्राण की गति क्या है इस पर दूसरे ने अन्न ऐसे कहा तथा अन्न की गति क्या है ऐसा पूछने पर दाल जल ऐसे कहा भाषर्क साम की प्राप्त होने के कारण उदगित की गति आश्रय अर्थात प्रायण क्या है क्योंकि यहाँ उपास्य रूप से उदगित का ही प्रकरण है जैसे कि प्रोवरियान उपास्ते इत्यादि श्रुति में कहेंगे भी इस प्रकार पूछे जाने पर ने कहा स्वर क्यों साम है क्योंकि जिस प्रकार परमय घटादि पदार्थों का वृत्ति का ही, ही आश्रय होती है उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक जिसके स्वरूप से युक्त होता है उस पदार्थ की वही गति और आश्रय भी होता है यह उचित ही है स्वर की गति क्या है ऐसा प्रश्न होने पर लाल ने प्राण ऐसे कहा क्योंकि स्वर प्राण से ही निष्पन्न होने वाला है इसलिए स्वर की गति प्राण है प्राण की गति क्या है ऐसा पूछे जाने पर उसने कहा अन्न क्योंकि प्राण अन्न के ही आश्रय रहने वाला है जैसा कि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है इस श्रुति से सिद्ध होता है तथा अन्न यह वत्सस्थानीय प्राण की रस्सी है ऐसा श्रुति ऐसी श्रुति भी है फिर अन्न की गति क्या है ऐसा प्रश्न होने पर लाल ने कहा अप क्योंकि अन्न आप जल से ही उत्पन्न होने वाला है लोग पांचवा पा, जल की गति क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर उसने वह ऐसे कहा उस लोक की गति क्या है इस पर ने कहा कि स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके सामा को कोई किसी दूसरे आश्रय में नहीं ले जा सकता हम सामा को स्वर्गलोक में ही स्थित करते हैं क्योंकि साम की स्वर्ग रूप से स्तुति की गई है गति क्या है है इस ने वह लोक लोक लोक ऐसे कहा क्योंकि उस उस से ही वृष्टि होना संभव है। उस लोक की क्या गति है ऐसा पूछे जाने पर दाल्भे ने कहा उस स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके कोई साम को किसी दूसरे आचरण में नहीं ले जा सकता अतः हम भी शाम को स्वर्गलोक में ही स्थापित करते हैं अर्थात शाम को स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित समझते हैं क्योंकि शाम स्वर्ग संस्थाव, अर्थात जिसका स्वर्ग रूप से संस्थम किया गया है ऐसा स्वर्ग संस्थाव है निश्चय स्वर्गलोक ही सामय ऐसा जान जानता है यह श्रुति भी है श्लोक छठा उस चिकितान चिकितान पुत्र दालवे से शाला वानी के पुत्र शिलक ने कहा हे दाल्वे तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है जो इस समय कोई सामविकता यह कह दे कि तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिर जाएगा तो निश्चय ही तेरा मस्तक गिर उस तायन से ने कहा अप्रतिष्ठित असंस्थित अर्थात उत्तरो उत्तर उत्तर उत्कृष्ट रूप से असमाप्त गति वाला है वही और किल इन निपातों से श्रुति आगम यानी उपदेश परंपरा का स्मरण कराती है यदि इस समय कोई असहिष्णु सामविकता अप्रतिष्ठित साम को या प्रतिष्ठित है इस प्रकार कहने का अपराध करने वाले तुझ विपरीत विज्ञानवान से कहे कि तेरा मस्तक गिर जाएगा स्पष्टतया पतित हो जाएगा तो इस प्रकार कहे जाने पर तुझ का मस्तक उसी प्रकार गिर पड़ेगा इसमें संचय नहीं तात्पर्य है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं हूँ यदि कोई अन्य कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा शंका यदि मस्तक गिरने योग्य पाप किया है तब तो दूसरे के न कहने पर भी मस्तक गिर ही जाएगा यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो कहने पर भी नहीं गिर सकता नहीं तो बिना किए की प्राप्ति और किए का नाश ये दोनों दोष प्राप्त होंगे समाधान यह दोष नहीं है क्योंकि किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के फल की प्राप्ति देश काल और निमित्त की अपेक्षा वाली होती है ऐसी स्थिति में मूर्त पात का निमित्तभूत जो अज्ञान है वह भी दूसरे के कथन रूप नि की अपेक्षा वाला ही है ऐसा कहे जाने पर ने कहा मैं यह बात श्रीमान से जानना चाहता हूँ इस पर शिलक ने कहा जान लो तब उस लोक की गति क्या है ऐसा पूछे जाने पर उसने यह लोक ऐसा कहा फिर इस लोक की गति क्या है ऐसा प्रश्न होने पर इस प्रतिष्ठाभूत लोक का अतिक्रमण करके साम को अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए ऐसा कहा हम प्रतिष्ठाभूत इस लोक में साम को स्थित करते हैं अर्थात यही उसकी चरम स्थिति का निश्चय करते हैं क्योंकि साम का प्रतिष्ठा रूप से ही स्तवन किया जाता है भाष्यर्थ जिसमें साम प्रतिष्ठित है यह बात मैं श्रीवान से जानना चाहता हूँ ऐसा कहे जाने पर शालावत्य ने उत्तर दिया जान लो उस लोक की गति क्या है इस प्रकार दालभ्य पूछे जाने पर शालावत्य ने यह लोक ऐसे कहा क्योंकि यह लोक ही याग दान और दी के द्वारा उस लोक की पोषण करता है। इस विषय में अतः दान के आश्रय से देवगण जीवित रहते हैं ऐसी श्रुतिया भी है संपूर्ण प्राणियों की प्रतिष्ठा पृथ्वी है यह प्रत्यक्ष ही है अतः साम की भी यही लोक प्रतिष्ठा है ऐसा मानना उचित ही है इस लोक की गति क्या है इस प्रकार पूछे जाने पर शालावत्य ने कहा किसी को भी प्रतिष्ठाभूत इस लोक का अतिक्रमण करके साम को अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस लोक में ही साम को सब प्रकार से स्थापित करते हैं क्योंकि साम प्रतिष्ठा संस्थाव प्रतिष्ठा रूप से स्तुत है यह पृथ्वी ही साम है ऐसी श्रुति भी है श्लोक आठवा तब उसे से जीवलक के पुत्र ने कहा निश्चय ही तुम्हारा तुम्हारा सामंतवान है यदि कोई ऐसे कह दिया कि तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता शालावत्य ने कहा मैं इसे श्रीमान से जानना चाहता हूँ इस पर प्रवाह ने जान लो ऐसे कहा इस प्रकार कहने वाले उस शालावत्य के प्रति जीवलक के पुत्र प्रवाहन ने ये शालावत्य तुम्हारा साम निश्चय ही अंतमान है इत्यादि पूर्ववत कहा तब शालावत्य ने कहा मैं इसे श्रीमान से जानना चाहता हूँ तब दूसरे प्रवाह ने कहा जान लो आठवां खंड समाप्त खंडना शिलक की उक्ति आकाशी सबका आश्रय है श्लोक पहला इस लोक की गति क्या है इस पर प्रवाहन ने कहा आकाश क्योंकि ये समस्त भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं आकाश में ही लय को भक्त होते हैं और आकाशी ही इनसे बड़ा है अतः आकाश ही इनका आश्रय है इस लोक की गति क्या है इस पर प्रवाहन ने कहा आकाश यहाँ आकाश शब्द से परमात्मा विवक्षित है भूताकाश नहीं जैसा कि आकाश नाम और रूप निर्वाह करने वाला है इस श्रुति से सिद्ध होता है को उत्पन्न करने करना यह उसी का कार्य है और उसी में का लय होता है जैसा कि उसने तेज तेज को रचा तेज पर देवता में होता है इत्यादि प्रकार से आगे कहेगी आकाश आत्मन इत्यादि श्रुतियों के बल से यह संपूर्ण चराचर भूत तेज जल और अन्न इस क्रम से आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी अर्थात तीनों कालो में उनकी प्रतिष्ठा है आकाश सज्ञ उदगी उत्कृष्टता और उसकी उपासना का फल श्लोक दूसरा वह यह उदगीत परम उत्कृष्ट है यह अनंत है जो इस प्रकार जानने वाला विद्वान इस परमोत्कृष्ट परमात्म भूत की उपासना करता है। उसका जीवन हो जाता है। और वह उत्कृष्ट रूप यह उद्गीत ही परमात्मा भाव से संपन्न होता है इसलिए वह यह उद्गीत अनंत इसका कोई अंत नहीं है ऐसा है उस इस परम उत्कृष्ट परमात्म को इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस की उपासना, इस उपासना करता है उस विद्वान को यह फल दृष्ट होता है कि उस विद्वान का जीवन उत्तरो उत्कृष्ट हो जाता है तथा अदृष्ट फल यह होता है कि वह उत्तरो को जीत लेता है श्लोक के पुत्र अति उस इस का, के प्रति निरूपण कर उससे कहा जब तक तेरी संतति में से तेरे वंशज इस उद्गीत को जानेंगे तब तक इस लोक में उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाएगा तथा इस उदगीत को जानने वाले अतिधनवा नामक शौनक ने शौनक के पुत्र ने अपने शिष्य उदर के प्रति इस का वर्णन करके कहा जब तक तेरी प्रजा में अर्थात तेरी संतति में तेरे गोत्रज इस उद्गीत को जानेंगे तब तक उतने समय तक उन्हें इन प्रसिद्ध लौकिक जीवनों की अपेक्षा उत्तरो विशिष्ट जीवन प्राप्त होगा श्लोक चौता तथा परलोक में भी उसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होती है जो इसे इस प्रकार प्रकारने वाला पुरुष इसकी उपासना करता है उसका जीवन निश्चय ही इस लोक में उत्कृष्टतर होता है तथा परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोक प्राप्त होते हैं परलोक में उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टर लोक प्राप्त होते हैं भाष्यार्थ परलोक में भी उसे उत्तरो उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर के लिए श्रुति कहती है इस समय भी इसे इस प्रकार जानने वाला जो कोई पुरुष उद्गी उपासना करता है उसका भी इस लोक में उसी प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तरह उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर ही जीवन होता है तथा परलोक में भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उत्तर लोक की, की प्राप्ति होती है नाप्त का आख्यान उद्गीत उपासना के प्रसंग से यहाँ प्रस्ताव एवं प्रतिहार विषय को उपासना भी बतलाई जानी चाहिए इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है यह जो आख्यायिका है वह सरलता से समझने के लिए है श्लोक पहला और पढ़ने से के के के चौपट हो जाने पर वहां ग्राम भीतर की जिसके स्त्री चिन्ह प्रकट नहीं हुए है ऐसी अल्पवयस्का पत्नी के साथ चक्र पुत्र उशस्ती दुर्गति का दुर्गति की अवस्था में रहता था भाषा गुरुओं के मटची मटचिहत होने पर मटची ओले और पत्थर को कहते हैं उनसे कुरुदेश के अर्थात कुरुदेश की खेती के हद नष्ट हो जाने तथा उसके कारण दुर्भिक्ष हो जाने पर आटिकी यानी जिसके जनोचित चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी स्त्री के साथ उचस्ती नामक चक्रायण चक्र पुत्र इध्य ग्रामों में इध हाथी को कहते हैं इसकी पात्रता रखने वाले व्यक्ति इध्य धनी या हाथीवान कहलाता है उसके ग्राम को इध्राम कहते हैं उसमें अन्न प्राप्त न होने के कारण हो का का प्रयोग प्रयोग गति गति में में में अर्थ अर्थ होता होता है द्राधातु का प्रयोग के होता है के अतः कुत्सित गति यानी दुर्वस्था को प्राप्त हो इसी के घर का आश्रय लेकर निवास करता था दूसरा उसने घुने हुए उड़द खाने वाले एक महावत से याचना की तब उसने उससे कहा इन झूठे उड़दों के सिवा मेरे पास और नहीं है जो कुछ एकत्र थे वे सबके सब ये मैंने अपने भोजन पात्र में रख लिए हैं। अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करूं? करूँ शर्न के लिए घूमते घूमते उसने अकस्मात एक हाथीवान को घुने उड़द खाते देख उसे याचना की उस उसे हाथीवान ने कहा मेरे द्वारा खाए जाते हुए इन झूठे उड़दों के समूह के सिवा मेरे पास और उड़द नहीं है जो एकत्रित थे वे सभी मैंने इस पात्र में गीला गिरा लिए गए हैं। अब मैं क्या करूं ऐसा कह कर जाने पर उजस्ती ने उत्तर दिया श्लोक तीसरा तू मुझे इन्हें ही दे दे। ऐसा उजस्ती ने कहा तब महावतने पे उड़द उसे दे दिए और कहा यह अनुपान भी ले लो इस पर वह बोला इसे लेने से मेरे द्वारा निश्चय ही उच्चिष्ट जल पिया जाएगा इस का अर्थ एतान है तू मुझे इन को ही दे ऐसा ने कहा तब उस महावत्ने ने उशस्ती को वे उड़द दे दिए तथा पीने के लिए पास रखे हुए जल को लेकर बोला भाई अनुपान भी ले लो ऐसा कहे जाने पर उशस्त्री ने कहा यदि मैं इस जल को पीऊंगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा यह उच्छिष्ट जल पिया जाएगा अर्थात तो मुझसे उच्च, जल पीने का दोष प्राप्त होगा इस प्रकार कहने वाले उस से दूसरे महावत ने कहा चौथा क्या ये उड़द भी उच्चिष्ट नहीं है उसने कहा इन्हें बिना खाए तो मैं जीवित नहीं रह सकता था जलपान तो मुझे यथे मात्रा में मिलता है या ये उद्धव भी उच्चिष्ट नहीं है ऐसा कहे जाने पर उशस्ती ने कहा इन उदों को बिना खाए बिना भक्षण किए तो मैं जीवित नहीं रह सकता जलपान तो मुझे अतः है। है इसका इस प्राप्त हुए विद्या धर्म और विशेष संपन्न तथा अपने और दूसरों को उपकार में समर्थ पुरुष को ऐसा कर्म करते हुए भी पाप का स्पर्श नहीं हो सकता उसके भी जीवन का यदि कोई अन्य अनिंद उपाय हो तो यह निंदनीय कर्म दोष के लिए होगा ज्ञानवश ऐसा कर्म करने वाले पुरुष का भी नरक में पतन हो, होगा ही। यह इसका अभिप्राय है क्योंकि में शब्द का प्रयोग है श्लोक पांचवा उन्हें खाकर वह बचे हुए उर्दू को अपनी पत्नी के लिए ले आया वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी अतः उसने उन्हें लेकर रख दिया उन्हें खाकर वह बचे हुए उर्दो को करुणावश अपनी भार्य के लिए ले आया वह आटे की उड़दों के मिलने से पूर्व सुभिक्षा शोभन भिक्षा हो चुकी थी अर्थात अन्न प्राप्त कर चुकी थी तथापि तो स्त्री स्वभाव पति के दिव्य उन उड़दों की अवहेलना न करके उन्हें पति के हाथ से लेकर रख दिया उनसे उसने प्रात काल शय्या त्याग करने के अंतर कहा यदि हमें कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेते क्योंकि वह वह वह राजा यज्ञ करने वाला है, समस्त के लिए मेरा कर लेगा, वह अपनी पत्नी के उस कार्य को कि इसने उद बचा रखे हैं जानता था अतः प्रातः समय उचित काल में शैया और निद्रा का त्याग करने के अनंतर उस अपनी पत्नी के सुनते हुए कहा यदि भूख से खिन्न होते हुए हमें थोड़ा सा अन्न मिल जाता, अब यह तो जा थोड़ा सा धन प्राप्त कर लेते और उससे हमारा जीवन निर्वाह हो जाता धन लाभ में कारण बदलाता है यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वह राजा यज्ञ करेगा यजमान होने के कारण उसके लिए ऐसा आत्मनय पद का प्रयोग किया गया है वह राजा मुझे सुपात्र समझकर समस्त आर्तमी ऋत्विक कर्मो के लिए अर्थात ऋत्विक कर्मों को कराने के प्रयोजन से वर्ण कर लेगा शोक सात्वा उससे से उसकी पत्नी ने कहा स्वामीन आपके दिए हुए वे उड़द ही ये मौजूद है जिन्हें लीजिए उचस्ति खाकर ऋत्विज द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में गया इस प्रकार कहते हुए उशस्ती से उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी आप इन उर्दो को ही लीजिए जिन्हें आपने मेरे हाथ में दिया था उशस्ती उन्हें राजा के उस विस्तार पूर्वक संपादित होने वाले यज्ञ में गया श्लोक अठवा राजय में उ और ऋत्विजों का संवाद वहां जाकर वह आस्था व स्तुति के स्थान में स्तुति करते हुए उदगाताओं के समीप बैठ गया और उसने प्रस्तुता से कहा और वहां जाकर वह उद्गाता लोगों के पास आ, आस्ताव में जिस स्थान में प्रस्तुतागण स्तुति करते हैं उसे आस्ताव कहते हैं उसमें स्तुति करने करते हुए उदगाताओं के समीप बैठ गया तथा वहां बैठकर कर उनसे प्रस्तुता से कहा श्लोक न होवा ये प्रस्तुत जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तावन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा में में इस प्रकार लक्ष्य कराने के लिए संबोधन करते हुए वह बोला जो देवता प्रस्ताव में, प्रस्ताव भक्ति में अन्वायत्त यानी अनुगत है यदि उस प्रस्ताव भक्ति के देवता को बिना जाने ही तो उसका उसे जानने वाले मेरे समीप प्रस्ताव करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा यदि यह माना जाए कि देवता ज्ञानियों के परोक्ष में भी मस्तिष्क गिर जाएगा तो केवल कर्मकाही ज्ञान रखने वालों का कर्म में अनिका ही सिद्ध होगा और यह बात माननीय नहीं है क्योंकि कर्म तो अब अविद्वानों को भी करते देखा जाता है और दक्षिण मार्ग का प्रतिपादन करने वाली प्रति से भी यह सिद्ध होता है और यदि उनका अधिकार न होता तो श्रुति में एकमात्र उत्तर मार्ग का ही प्रतिपा किया होता क्योंकि दक्षिण मार्ग केवल स्मर्त तथा मेरे द्वारा इस प्रकार कहे हुए इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निरूपण किए जाने के कारण भी विद्वान के सामने ही उसे एक कर्म का अधिकार नहीं है अग्निहोत्र स्मार्त कर्म और अध्ययन आदि समस्त कर्मों में ऐसा नियम नहीं है क्योंकि जहां तहा अविद्वान के लिए भी कर्मानुष्ठान की आज्ञा देखी जाती है अतः यह सिद्ध हुआ कि के केवल कर्म मात्र का ज्ञान करने वालों का भी कर्म में अधिकार है श्लोक दस बा इसी प्रकार उसने उदघाता से भी कहा हे उदगाता जो देवता उद्गीत में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने उदगान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा श्लोक ग्यारहवा इसी प्रकार प्रतिहर्ता से भी कहा प्रतिहरता जो देवता प्रतिहार में अनुगत है यदि उसे बिना जाने प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा तब वे प्रस्तोता आदि अपने अपने कर्मों से उपरत हो मौन होकर बैठ गए इसी प्रकार उदगाता से तथा प्रतिहरता से कहा इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत है आदि कर्मा से समारत तो उपरत हो मस्तक गिर जाने के भय से चुप होकर बैठ गए और और होने के कारण उन्होंने कुछ और नहीं किया। खंड समाप्त खंड ग्यारहवा राजा और विशस्ती का संवाद श्लोक पहला तब उससे यजमान ने कहा मैं आप पूज्य चरण को जानना चाहता हूं इस पर उसने कहा मैं चक्र पुत्र उशस्ती हूँ बह शर्थ तदनंतर उस उशस्ती से यजमान राजा ने कहा मैं भगवान को पूजनय को जानना चाहता हूँ ऐसा कहे जाने पर उसने कहा यदि तुमने सुना हो तो मैं चक्र पुत्र उशस्थी हूँ श्लोक दूसरा मैंने इस समस्त ऋत्विक क्रमों के लिए श्रीमान को पूजा था श्रीमान के न मिलने से ही मैंने दूसरे ऋत्विजों का वर्णन किया था उस यजमान ने कहा यह ठीक ही है मैंने श्रीमान को बहुत गुणवान सुना है मैंने संपूर्ण पृथ्वी कर्मों के लिए आपकी खोज की थी ढूंढने पर भी श्रीमान के न मिलने के, से ही मैंने इस इन दूसरे ऋत्विज का वर्ण किया वर्णन किया था श्लोक तीसरा मेरे समस्त ऋत्विक कर्मों के लिए श्रीमान ही रहे ऐसा सुनकर उजस्ती ने ठीक है ऐसे कहा और बोला अच्छा तो मेरे द्वारा प्रसन्नता से आज्ञा दिए हुए ये लोग ही करें और तुम जितना धन इन्हें दो उतना ही मुझे देना तब यजमान ने ऐसा ही होगा यह कहा अब भी श्रीमान ही मेरे संपूर्ण ऋत्विक कर्मों के लिए रहे ऐसा कहे जाने पर ने कहा अच्छा किंतु तुमने पहले जिनका वर्ण कर लिया है वे ही ऋत्विक गण मेरे द्वारा समि सृष्ट हो प्रसन्नता से आज्ञा प्राप्त कर स्तवन करे तुम्हें जो यही करना होगा कि जितना धन तुम इन संपूर्ण दोगे उतना ही मुझे देना ऐसा कहे जाने पर यजमान ने ऐसा ही होगा यह कहा उशस्ती के प्रति प्रस्तुता का प्रश्न श्लोक चौथा तदनंतर उस उष्य भाव से प्रस्तुता आया और बोला भगवान आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्तावों में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा सो वह देवता कौन है तदनंतर यह वचन सुनकर प्रस्तोता, के प्रति उपसन्न हुआ विनित भाव से उशस्ती के समीप आया और बोला श्रीमान नहीं जो पहले हे प्रस्तुता जो देवता प्रस्ताव अनुगत है इत्यादि वाक्य मुझसे कहा था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 यदि उसे बिना जाने जाने जाने ही करता, तो मेरे द्वारा इस इस प्रकार प्रकार कहे पर पर तेरा मस्तक गिर जाता पूछे उसने वह देवता प्राण है ऐसे कहा प्राण प्रस्तावक का देवता है यह कथन ठीक ही है किस प्रकार क्योंकि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी प्रलय काल में प्राण ही में प्रवेश करते हैं अर्थात प्राण की और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 तू ने जो मेरे निषेध करने पर कर्म से उपरती की वह अच्छा ही किया उदगाता का प्रश्न श्लोक अंतर उसके समीप उदगाता आया और बोला भगवान आपने मुझसे जो कहा था कि हे उदगाता जो देवता उदगीत में अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही तू उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा सो देवता कौन है इसी प्रकार उससे उदगाता ने भी पूछा कि वह उदगीत में अनुगत कौन देवता है लोक उशस्ति का उत्तर उद्गीता उद्गीता अनुगत देवता आदित्य ने कहा वह देवता आदित्य आदित्य है। ऐसे कहा क्योंकि ये सभी भूत उठे का ही गान करते हैं। वह यह, यह आदित्य देवता ही उद्गीता में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने ही उद्गान करता तो मेरे द्वारा उस तरह कह जाने पर तेरा नस्त गिर जाता वह इस प्रकार पूछे जाने पर उसने वह देवता आदित्य है ऐसा कहा क्योंकि ये सभी प्राणी ऊंचे अर्थात ऊपर विद्यमान आदित्य का ही गान शब्द अर्थात करते हैं प्रस्ताव से प्र शब्द में समानता होने के कारण जैसे प्राण प्रस्ताव देवता था उसी प्रकार यहाँ उद्गत आदित्य और उदित उदगित की उच्च शब्द में समानता होने से यह उद्गित देवता है अतः वह यह देवता आदित्य आदि शेष अर्थ पूर्ववत है प्रतिहर्ता का प्रश्न श्लोक आठवा फिर प्रतिहरता उसके पास आया और बोला भगवान आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्ता जो देवता प्रतिहार में अनुगत है यदि उसे बिना जाने तो तो प्रतिहरण करेगा तेरा मस्तक गिर जाएगा वह देवता कौन है इसी प्रकार फिर उसके पास प्रतिहर्ता आया और बोला कि वह प्रतिहार में अनुगत देवता कौन है उसका उत्तर प्रतिहारा अनुगत देवता अन्न है श्लोक नौवा इस प्रकार उसने वह देवता अन्न है ऐसा कहा क्योंकि यह संपूर्ण भूत अपने प्रति अन्न का ही हरण करते हुए जीवित रहता है वह यह अन्न देवता प्रतिहार में अनुगत है यदि तू तो उसे बिना जाने ही प्रतिहरण करता तो मेरे द्वारा उस तरह जाने पर तेरा मस्तक गिर जाता वह शात वह इस प्रकार पूछ जाने पर उसने वह देवता अन्य है ऐसा उत्तर दिया क्योंकि यह संपूर्ण भूत सब ओर से अपनी और अन्न का प्रतिहरण करते हुए ही जीवित रहते हैं वह यह देवता ही प्रतिशब्द में साध होने के कारण प्रतिहार भक्ति में अनुगत है विद्वान से लेकर साराश यह है कि प्रस्ताव उद्गी और प्रतिहार भक्तियों की क्रमश प्राण आदित्य और अन्य दृष्टि से उपासना करनी चाहिए प्राणादि रूपता की प्राप्ति अथवा कर्म में समृद्धि लाभ करना यह उसना उस का फल है ग्यारहवाभ तो तो के लिए अपेक्षित आरंभ किया जाता है वहां प्रसिद्ध है कि पूर्वक काल में गलभ का पुत्र बक और मित्रा का पुत्र स्वाध्याय के लिए गाँव के बाहर जलाशय के समीप गया शर्त अतीत खंड में अन्न की अप्राप्ति से होने वाली उच्चिष्ट और क्षण रूप अष्टमय अवस्था का वर्णन किया गया था वैसी अवस्था की प्राप्ति न हो इसलिए अब इससे आगे के लिए द्वारा देखे हुए उद्गीत का आरंभ किया जाता है यहाँ प्रसिद्ध है कि बक नामक दाल्य दल्भ पुत्र और ग्लाव नामक मैत्रिय मित्र का पुत्र स्वाध्याय करने के लिए राम से बाहर उद्वराज एकांत देश में स्थित जलाशय के समीप गया यहां चो और के अर्थ में है अवश्य ही वह है क्योंकि वस्तु के विषय में क्रियाओं के समान विकल्प होना संभव नहीं है द्विनामा द्विगोत्र इत्यादि वाक्य स्मृति में प्रसिद्ध भी है जिस गोत्र में उत्पन्न होता है और जहाँ वह धर्म पूर्वक्रहण करना लोक में भी देखा ही जाता है। अथवा उद्गी विद्या में बद्धचित्त होने से ऋषियों के अनादर होने के कारण वह शब्द का प्रयोग स्वाध्याय के लिए किया गया है उद्भव और प्रतिपाद चकार इन क्रियाओं में एक वचन होने से सिद्ध होता है कि यह एक ही ऋषि है। तृतीय मंत्र में कथित के, के का की कामना से है शोक दूसरा उसके समीप एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ उसके पास दूसरे कुत्तों ने आकर कहा भगवान आप हमारे लिए अन्न का आगान कीजिए हम निश्चय ही भूखे है स्वाध्याय से संतु, संतुष्ट हो उस ऋषि के निमित्त उस पर अनुग्रह करने के लिए कोई देवता या कर श्वेत कर प्रकट हुआ। उस श्वेत कुत्ते से दूसरे छोटे छोटे कुत्तों ने समीप आकर कहा भगवान आप हमारे लिए अन्न का आगान कीजिए अर्थात आगान के द्वारा अन्न प्रस्तुत कीजिए अथवा मुख्य प्राण से बागा दिगौन प्राणों ने इस तरह कहा मुख्य प्राण के पीछे अन्न ग्रहण करने वाले प्राण से संतुष्ट हो धारण कर उस पर अनुग्रह करे ऐसा मानना उचित ही ही है अवश्य हमें अशन की अर्थात ही है उन से उस श्वेत स्वान ने कहा तुम प्रातः काल यही मेरे पास आना तब दाल विवक और मैत्रीय लाभ उनकी प्रतिष्ठा करता रहा प्रतीक्षा करता रहा शर्त ऐसा कहे जाने पर तो कुत्ते ने उन जोड़े जोड़े कुत्तों से कहा, तुम इसी स्थान में मेरे पास आना कर्तव्य का सूचित करने के लिए अथवा मध्यानोत्तर काल में मदाता सूर्य उदग्रता के सम्म नहीं रहता यह सूचित करने के लिए है तब दाल और मैत्रेय गुलाब नामक ऋषि अपने स्थान पर प्रतिपालय प्रतीक्षा करता रहा यह इसका है श्लोक चौथा उन कुत्तों ने जिस प्रकार कर्म में बहिष् पवमान सूत्र तो से स्तभन करने वाले उदगाथा परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसी प्रकार भ्रमण किया और फिर वहां बैठकर कर हिंकार करने लगे तो उन कुत्तों ने वहा उस ऋषि के सम्म आकर जिस प्रकार कर्म में स्तोत्र से करने वाले लोग एक दूसरे से मिलकर चलते हैं उसी प्रकार मुंह से एक दूसरे की पूछ पकड़कर सरपण परिभ्रमण किया उन्होंने इस प्रकार परिभ्रमण कर फिर वहां बैठकर हिंकार किया कुत्तर तो द्वारा किया हुआ हिंकार श्लोक पांचवा ओम हम खाते हैं ओम हम पीते हैं ओम देवता वरुण प्रजापति सूर्य तो देव यहाँ अन्न, ए, अन्न, अन्न, अन्न ओम, ओम, ओम, ओम आदित्य ही दोतनशील होने के कारण देव आदित्य ही दोतनशील होने के कारण देव जगत की वर्षा करने के कारण वरुण प्रजाव का पालन करने से प्रजापति तथा सबका प्रसविता होने के कारण सविता कहा जाता है इन पर्यायों के कारण ऐसे गुण वाले वे आदित्य हमारे लिए अन्न लाभ इस प्रकार इनकार कर उन्होंने फिर भी कहा वही तू है अन्नपति संपूर्ण अन्न का उत्पत्ति करता होने के कारण वही अन्नपति है क्योंकि उसके पाक बिना उत्पन्न हो जाने पर भी प्राणियों के लिए अड़मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता अतः वह अन्नपति है, है अन्नपति तो हमारे लिए यहां अन्नला आहर इस शब्द की पुनरा वृत्ति आदर के लिए है ओम यह पद उपासना की समाप्ति सूचित करने के लिए है बारहवा खंड समाप्त खंड पेरा साम अवयवभूत भूत स्तोभाक्षर संबंधी ने उपासना ये। साम भक्ति विषय का उपासना साम अवयव से संबद्ध है तथा तो यहाँ से आगे साम के एक अवयव मात्र तो अक्षर विषय अन्य सहत उपासनाओं का वर्णन किया जाता है क्योंकि उनका भी साम अवय रूप से साम भक्ति के साथ संबंध होना समान है। तो पहला यह लोक ही आऊकार है वायु हाई कार है चंद्रमा अथ कार है आत्मा यह कार है और अग्नि ई कार है यह लोक ही रथंतर साम प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ है यही रथंतर है इस संबंध सामान्य से हाउकार इस प्रकार उपासनाई कार है सामदेव्य साम में हाई कार स्तोभ प्रसिद्ध है वायु और जल का संबंध ही वाम दिव्य साम का मूल है अतः इस समानता के कारण हाई कारम की वायु दृष्टि से उपासना करनी चाहिए चंद्रमा अथकार है अथकार की उपासना चंद्र दृष्टि से करनी चाहिए क्योंकि यह चंद्रमा अन्न में ही स्थित है चंद्रमा अन्न स्वरूप ही है कार और अकार में समानता होने के कारण भी अन्न रूप चंद्रमा की अथकार रूप से उपासना करनी चाहिए आत्मा यह कार है यह, यह एक प्रकार का स्लोभ होता है प्रत्यक्ष ही आत्मा यह ऐसा निर्देश किया जाता है यह ऐसा श्लोक भी होता है अतः उसकी समानता के कारण आत्मा यह कार है, है। संपूर्ण अग्नि में समाप्त होने वाला है अतः उस सदृशता के कारण अग्नि ई कार है श्लोक दूसरा आदित्य उहव इकार है, है। विश्व देव अवहोकार है प्रजापति हिंकार है तथा प्राण स्वर है, है एवं विराट वाक है आदित्य ऊकार है ऊंचा अर्थात आदित्य का ही उदा लोग गान करते हैं अतः ऊकार ही यह स्तोक है आदित्य देवता संबंधी साम में ऊ स्तोक है अतः आदित्य ऊकार है ऐसी उपासना करे नि आह्वान को कहते हैं वह एक है क्योंकि ये ही ऐसा कहकर लोग पुकारा करते हैं उस सादृश के कारण निहव एकार है विश्व देव अवहोकार है क्योंकि विश्व देव में यह स्तोभ देखा जाता है प्रजापति हिंकार है क्योंकि उसका किसी प्रकार निर्वचन नहीं किया जाता किया जा सकता तथा हिंकार भी अव्यक्त ही है प्राण स्वर है स्वर यह एक प्रकार का स्तोभ है स्वर का कारण होने में उससे प्राण की सदृश्यता होने के कारण प्राण स्वर है अन्न या है या यह स्तोभ अन्न है क्योंकि अन्न से ही यह प्राणी यात्रा करता है अतः उसकी समानता होने के कारण अन्न या है वाक यह स्तोभ विराट अन्न अथवा देवता विशेष है क्योंकि ज साम में वाक स्तोभ देखा जाता है श्लोक तीसरा जिसका विशेष रूप से निरूपण नहीं किया जाता और जो कार्य रूप से संचार करने वाला है वह है। शर्त जो अव्यक्त होने के कारण यह और यह इस रूप से निरूपित नहीं किया जा सकता इसलिए अनिरुक्त है और संचर अर्थात विकल्प मान स्वरूप है वह क्या है सो बतलाते हैं वह तेरा वास्तव वोहकार वा है वह अव्यक्त ही है अतः अक्त विशेष रूप से ही उपासनीय है यह इसका अभिप्राय है तो उपासना का फल श्लोक चौथा जो इस प्रकार इस साम संबंधि उपनिषद को जानता है उसे वाणी जो वाणी का फल है उस फल को देती है तथा वह अन्नवान और अन्न करने वाला होता है इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है, जो इस उपनिषद को जानता है उसे यह पूर्वोक फल मिलता है ऐसा इसका तात्पर्य है उपनिषम उपनिषदनिषदम वेद यह पुनरुक्ति की समा, समाप्ति सूचित करने के लिए है अथवा साम अवयव विषय विशे उपासना विशेष की समाप्ति बतलाना बतलाने के लिए है बारहवा खंड समाप्त पहला अध्याय समाप्त